फा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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग जो विषय है थोड़ा सा यूनिक आपको बताने वाले हैं कला और मीडिया में करियर कैसे बना जी हाँ साथियों रचनात्मक से रोजगार तक का सशक्त सफ़र है कला और मीडिया आज का युग सूचना संचार और अभिव्यक्ति का युग है मोबाइल सोशल मीडिया रेडियो टेलीविजन फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म इन सभी के केंद्र में कला और मीडिया है यह क्षेत्र केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने विचार बदलने और लोगों को जीवन छूने की अद्भुत शक्ति रखता है कला और मीडिया में करियर उन युवाओं के लिए है जो रचनात्मक सो संवेदनाशील दृष्टि और अभिव्यक्ति की कला को अपना जीवन बनाना चाहते हैं साथियों आइए आज कला और मीडिया जगत के बारे में बातें करेंगे और इसमें करियर कैसे आप बना सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आज सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कला और मीडिया क्या है कला आर्ट वो माध्यम है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाएं, विचार और कल्पनाएं व्यक्त करता है जैसे चित्रकला हो गया संगीत हो गया नृत्य हो गया रंगा रंग की बात हो गई लेखन कार्य हो गया कविता आदि तो यहाँ पर इस माध्यम से व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या उस कला को या उस नृत्य को या उस देश को या उस गांव को या उस संस्कृति को अभिव्यक्त करता है दूसरा मीडिया की जब बात करते हैं ये वो मंच है जो इन विचारों और सूचनाओं को समाज तक पहुँचाता है जैसे कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो फिल्म डिजिटल और सोशल मीडिया तो ये सारे माध्यम है अपनी आवाज़ और विचारों को पहुँचाने जब कला और मीडिया मिलते हैं तब जन्म लेता है रचनात्मक संसार जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि शिक्षा दीक्षा जागरूकता और परिवर्तन का माध्यम भी बनता है तो साथियों ये दोनों जो है आपके करियर को बेहद सुंदर और बेहतर बनाने के लिए ये रचनात्मक करियर है देखिए कला में आप अपनी भावनाओं अपने शब्द और रचना और साथ में नृत्य संगीत इन सभी के साथ में जुड़कर आप अपने कला को प्रदर्शित करते हैं दूसरी ओर मीडिया में एक मंच है जहाँ पर आप इन सारी बातों को अलग अलग तरीके से आप लिख के भी बता सकते हैं या फिर आप सुना सकते हैं या फिर आप दिखा सकते हैं या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट करके अपनी बात रखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऐसा मंच है मीडिया जहाँ से आप अपनी संस्कृति सभ्यता और जो कुछ घट रहा है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं चाहे वो लिखत में हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों को अभिव्यक्त कराते हो या बताते हो जब कला और मीडिया मिलते हैं तो बहुत एक सशक्त माध्यम बन जाता है और ये आप अगर सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपना करियर फ्रेम करने में बहुत आसान हो जाता है और इसमें अच्छा करियर विकल्प बन जाता है तो आइए कला और मीडिया जगत में करियर का मुख्य जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करूं। तो जैसे कि मैंने कहा पत्रकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जर्नलिज़म जिसमें प्रिंट पत्रकार टी एंकर रिपोर्टर डिजिटल जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार ये सारे जो है इस अलग अलग तरीके की जो पत्रकारिता है उसमें आप जुड़ सकते हैं इस क्षेत्र में सत्य जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशील की मांग करता है दूसरी और रेडियो और पॉडकास्ट रेडियो जॉकी प्रोग्राम शेड्यूलर प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट राइटर पॉडकास्ट होस्ट और रेडियो आज भी आवाज़ की ताकत से लोगों के दिल तक पहुंचता है तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो आइए इसके और भी कुछ माध्यम हैं अभिव्यक्ति के है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ही पल में और आपको अभी ले चलता हूं एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ सुनते रहो मुस्कराते रहो जलाया है इस मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल मनाया है तेरी याद की छत्र छाया में पीते हैं बाबा ज्ञान अमृत दीपक को उम्मीदों का किला बनाकर नीव को दृढ़ बनाया है उम्मीदों का किला बनाकर नीव को दृढ़ बनाया है इस मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल मनाया है तेरी याद की छत्र छाया में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 मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल मनाया है तेरी याद की छत्र छाया में की राह में बाबा हम सफर तुम्हें बनाया है इस मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल बनाया है तेरी याद की छत्र छाया में आत्मदीप जलाया है तेरी याद की छत्र छाया में आत्मदीप जलाया है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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी को हम बात कर रहे हैं मीडिया और कला जगत के बारे में जी हाँ साथियों बात कर रहे थे हम लोग कैसे हम रेडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से चाहे न्यूज़ से जुड़े चाहे टेलीविजन से जुड़े या फिर आप रेडियो से जुड़े तो किसी भी माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो आइए एक और विकल्प यहाँ पर है फिल्म और टेलीविज़न जहाँ पर आप इनेता अभिनेत्री निर्देशक पटकथा लेखक एडिटर सिनेमाटोग्राफर ये क्षेत्र मेहनत धैर्य और निरंतर सीखने की भावना मानता है जब आप इसको लगातार सीखते रहते हैं तो इसमें आप मास्टरी हासिल करते हैं चौथी बात आती है यहाँ पर डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंटेंट राइटर डिजिटल मार्केटर आज डिजिटल मीडिया ने एक नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं तो ये सारे माध्यम हैं आज कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल सकता है पांचवी बात आती है विजुअल आर्ट्स और डिज़ाइन तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन डिज़ाइनर एनिमेटर, यूए यूएक्स डिज़ाइनर फोटोग्राफर इस क्षेत्र में भी आप तकनीक और कला का सुंदर संगम का उपयोग करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं साथियों काम करने के लिए आपको कला और मीडिया में काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स हैं विभाग है, जिसमें आपकी रुचि के अनुसार आप उन चीज़ों को सीखें और उसमें काम करें कभी कभी ऐसा इस क्षेत्र में आवश्यक योग्यताएँ और कौशल की ज़रूरत होती है पर आप अपनी पढ़ाई और इन सारी चीज़ों को करते जाएंगे तो यहाँ पर रचनात्मक सोच ये बहुत बड़ा काम करता है अच्छी भाषा और सम्प्रेषण क्षमता ये भी बहुत बड़ा काम करता है टेक्नोलॉजी की समझ हो तो ये चार चाल लग जाता है आपके इस करियर में अनुशासन हो तो फिर बात ही क्या कहना अनुशासन मतलब समय प्रबंधन टाइम पर हर चीज़ हो निरंतर अभ्यास और सीखने की आदत हमेशा बनाए रखें अपने लिए डिग्री इतना महत्वपूर्ण है लेकिन पोर्टफोलियो अनुभव जुनून उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं साथ ही लोग इसीलिए आज के समय में डिग्री से ज्यादा आप कितना अच्छा काम करते हो यह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप सुनाए हैं वन पर जी हाँ कला और मीडिया जगत में अपने करियर बनाने के लिए बातें हो रही है तो चलिए आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है और आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को तो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वो उस बात को आप नोट करके रखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए हाँ जहाँ कुछ नहीं समझ मा रहे तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिए हम आपको संपर्क करके बता देंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो मन को करता पावन और शीतल है करता पावन और शीतल है the को करता पावन और शीतल है फूल खिले खिला गुलजार है सावन है आया और छाई बहार है मन के फूल खिले खिला गुलजार है सावन है आया और छाई आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सौ सात पॉइंट आठ एफ में प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में करियर की शुरुआत कैसे करें मीडिया और कला जगत में तो सबसे पहला आप स्कूल स्तर पर ही कला लेखक मंच और मीडिया में रुचि विकसित कर लें दूसरा है संबंधित कोर्स या डिप्लोमा जरूर करें तीसरा है इंटर्नशिप और फ्रीलांसर में काम करते रहिए चौथा है अपना ब्लॉग यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए पांचवी बात नेटवर्किंग और मार्केटिंग के साथ मेंटोरशिप पर भी ध्यान दें जो आपके करियर की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी आपको जो है यहाँ पर करियर शेप करने का मौका मिल सके आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की तरफ जो मीडिया सेक्टर का ही है और एक सफलता की कहानी एक मीडिया कर्मी की मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों बात है राजस्थान की जी हां छोटे शहर में राष्ट्रीय पहचान तक पहचान बनाने वाली की कहानी है आवाज जो पहचान बन गई साथियों मैं बात कर रहा था राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन था उसके पास ना तो महंगे संसाधन थे ना कोई पहचान लेकिन उसने उसके पास थी आवाज आवाज में सच्चाई और दिल में जुनून हुआ ऐसे कि कॉलेज के दिनों में उसने लोकल एफएम में इंटर्नशिप शुरू की शुरू में उससे सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने और रिकॉर्डिंग संभालने का काम मिला और वो बड़े चाव से इन चीज़ों को करने लगा कि क्योंकि रुचि थी धीरे धीरे उसने अपनी आवाज़ पर काम किया बहुत सारे किताबें पढ़ी समाज को समझ लिया समाज की जरूरतों को समझ लिया व्यक्ति की सोच को समझ लिया जब ये तीनों चीज़ें उसके समझ में आ गई और रेडियो के साथ जुड़ने के कारण काफ़ी अच्छे लोगों से उसकी पहचान बनती गई और हर व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुनता उनके सेवा हर रोज़ कुछ नई बातें लिखना शुरू कर देता और ये नई बातें लिखते लिखते उन्होंने समाज को एक नया दिशा देने का मैसेज भी उठाया और ये चीज़ आने वाले समय में रवि के काफ़ी काम आए और अचानक एक दिन जो है बड़े चैनल से उसको रेडियो चैनल पर काम मिला साथियों आज वही रवि एक राष्ट्रीय रेडियो चैनल पर प्राइम टाइम शो होस्ट करता है उसकी सफलता का मंत्र था कला को साधो प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी बिल्कुल रवि का मंत्र सही है अगर आप इसको समझ ले तो निश्चित तौर पे आपको मुझे किसी कोर्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं किसी चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं जब आप अपने अंदर के कलाकार को समझ लेंगे बस उसे आकार देना और आपके जीवन में वो सारी चीजें मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है आप सुनाए हैं रिजुमा पर जी हाँ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं साथियों चलिए जाते जाते मैं एक और कहानी भी आपको जरूर बताना चाहूँगा ये कैमरे के पीछे से पहचान तक की सीनरी है कहानी कहने वाला कलाकार कई बार आप देखेंगे फिल्म चलती रहती है लेकिन पीछे से आवाज सुनाई देता है ना देखिए ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हैं जो अपने चेहरे को ना दिखाकर अपनी आवाज के माध्यम से मीडिया जगत में काफी अच्छा करियर बना चुके तो मैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताता हूँ और यहां पर मुझे एक नेहा जी का जो कहानी है वो याद आ रहा है नेहा जी को बचपन से ही कहानियां पढ़ना लिखने बड़ा शौक था लोग कहते थे इसमें करियर नहीं है उन्हें लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी उनकी जिसमें रुचि थी उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया उसने मास कम्युनिकेशन किया डिजिटल मीडिया में कंटेंट राइटर बनी शुरुआत में काम करते करते वेतन की कोई बात नहीं थी वेतन के बारे में वो नहीं सोचती थी और लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट फील्ड में लिखना पढ़ना कहानियाँ सुनना ये करती रहती घंटों इन कामों में व्यस्त रहती लेकिन उसने हार आ, हर काम को सीखना और पढ़ना जारी रखा कुछ वर्षों में उसने शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया और यहाँ से नेहा के जीवन में यू टर्न आ गया आज नेहा एक ओटीटी टी के लिए वेब सीरीज लिख रही है वो कहती है अगर आपकी कला सच्ची है तो मीडिया उसे मंच जरूर देगा है ना कमाल की बात साथियों की बातें देहा की जीवन करियर के बारे में सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही होगी इस जगत में यानी मीडिया और कला जगत में काम करने के लिए आपको कुछ चुनौतियों का और सच्चाइयों का, का सामना भी करना पड़ता है शुरुआती संघर्ष हर जगह होती है इसमें थोड़ा ज्यादा होता है आर्थिक अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है प्रतिस्पर्धा अधिक है इसीलिए लगातार मेहनत करने और कंटेंट नया क्रिएट करने की जरूरत है लगातार खुद को अपडेट करने की भी जरूरत है लेकिन जो लोग धैर्य अनुशासन और जुनून के साथ टीके रहते हैं वही इस फील्ड में आगे भी बढ़ते हैं ये क्षेत्र केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं देता बल्कि समाज को दिशा देने का औका अवसर देता है एक शिक्षा कलाकार और मीडिया प्रोफेशनल एक सच्चा कलाकार और मीडिया प्रोफेशनल संवेदनशील जिम्मेदार और और मूल्यनिष्ठ होता है। कला और मीडिया के करियर में उनके लिए है जो नौकरी नहीं, बनाना है। ये आसान नहीं लेकिन अर्थपूर्ण जरूर है साथियों अगर आपके भीतर कहने को कुछ है दिखाने को का हुनर है दिखाने का हुनर है और बदलने का साहस है तो इस क्षेत्र में आपका इंतजार हमेशा रहता है याद रखे जहां कला होती है वह अवसर खुद रास्ता बना लेते हैं तो साथियों ये थी कुछ खास बातें कला और मीडिया जगत में अपना करियर बनाने का आप सब के लिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणी साय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो Your God's <laughs> hand. kara ghar le ता है ज्ञान योग से चमकाता है भाग्य का सितारा भाग्य का सितारा घर ले जाने आया है दोबारा दल है कीचड़ कमल फूल सदगुण का फल है का फल है बाबा ने हमको बताया देवी बाबा ने हमको बताया देवी देव स्वरूप है तुम्हारा दिलों का सहारा